लेसन 32 टू पेज नंबर टू जीरो नाइन गोपाल ने गाँव छूटने से पहले अपना सामान बेच डाला धोबी ने फटे पुराने कपड़े फाट डाले बच्चों ने बर्फ का आदमी बना डाला उसने पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में तीन किताबें लिख डाली मृत घोषित कर दिया गया सतर वर्षीय वृद्ध शय्या से उठ बैठा तुम क्या कह बैठे हो पेज नंबर टू टेन मालिक को बचाने के लिए वफादार कुत्ता बाघ से लड़ बैठा मेरा मित्र अपने बटुए को खो बैठा मुलाजिम मालिक से लड़ बैठा और नौकरी गई खुले हुए फाटक में से कुत्ता भाग निकला चूहा पलंग के नीचे से आ निकला बहुत ढूंढने के बाद ही अंत में गोपाल ही चोर जा निकला उसने सुई खोज निकालने के लिए सारा कमरा छान मारा आपने इतने थोड़े समय में चिट्ठी लिख मारी हमारी टीम ने जल्दी से दो गोल दे मारे वह आखिर वहीं जा मरा ना चाहते हुए भी वह यह काम कर मरा मैं अपने हक के लिए लड़ मरा उसने अपनी क्या हालत बना छोड़ी उसने सारी बियर पी छोड़ी शाम का समय था अंधेरा हो चला था प्रेम में इंसान सब कुछ कर गुजरता है पेज नंबर टू ट्वेल्व गोल घोषित छानना जा निकलना तरीका पर्यावरण बटुआ बाघ बियर मुलाजिम मृत वफादार वृद्ध शई्या संरक्षण हक हालत